गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन मृत्यु की प्रक्रिया अब हम मृत्यु की प्रक्रिया को समझ गए होंगे यह शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक उसके भीतर यह मन यह अंतकरण यह सूक्ष्म शरीर विद्यमान है क्योंकि उसी के माध्यम से शरीर में आत्म का प्रतिफलन होता है जब यह या मनोयंत्र यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अपनी क्रिया समेट लेता है और कारण शरीर पर आरूढ़ हो शरीर से निकल जाता है तो इसके अभाव में आत्मचेतन्य का प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है यानी आत्मा का चैतन्य धर्म अपने को प्रकट करने वाले यंत्र के अभाव में पुनः प्रक्ष या आवृत्त हो जाता है जैसे बल्ब के भीतर फिलामेंट के टूटने पर विद्युत के रहते हुए भी उसका प्रकाश धर्म प्रक्षन्न हो जाता है वैसे ही ऐसी दशा में यह शरीर निर्जीव या प्राणहीन या जड़ कहकर घोषित होता है और यही मृत्यु की अवस्था है ऐसी बात नहीं कि मृत शरीर में से आत्मा चला जाता हो आत्मा तो सर्वव्यापी है विभू है वह भला कहाँ जाएगा हाँ उसके चैतन्य को प्रकाशित करने वाला अंतकरण नामक यंत्र अवश्य चला जाता है इसीलिए कह देते हैं कि जीवात्मा शरीर को छोड़कर चला गया जीवात्मा और आत्मा इन दो शब्दों का अर्थ भेद हम पहले स्पष्ट कर ही चुके हैं कह चुके हैं कि इस जीवात्मा को ही जीव भी कहा जाता है अमीबा इसी जीव का क्रम संकुचित रूप से है शरीरांत शरीरांतर ग्रहण वस्त्र घर और जोग का उदाहरण जैसे विवेच्य श्लोक में मृत्यु और पुनर्जन्म की उपमा व्यक्ति के जीर्ण वस्त्र त्यागने और नए वस्त्र पहनने से दी गई है वैसे ही महाभारत में पुनर्जन्म की उपमा नए घर में प्रवेश करने से दी गई है वहाँ शांति पर्व के पंद्रहवें अध्याय में आया है यथा ही पुरुषः शाला पुनः नवान एवं जीवः जीव शरीरा प्रपद्यते देहा पुराणा उत्सृज्य नवान् प्रतिपद्यते एवं मृत्युमुखम प्राहु जना ये तत्वदर्शि जैसे मनुष्य बारंबार नए घरों में प्रवेश करता है उसी प्रकार जीव भिन्न भिन्न भिन शरीरों को ग्रहण करता है पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को अपना लेता है इसी को तत्वदर्शी मनुष्य मृत्यु का मुख बताते हैं पर श्रीमद्भागवत और बेहदारण्य उपनिषद में मरणांतर गति के लिए जोक का उदाहरण दिया गया है भागवत के दसवें स्कंध में कहा है यथा तृण जलूक एवं देही कर्म गतिम ग जैसे जोक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन भिन्न गतियों को प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद का कहना है यथा तृण जलायुका तृणस्यातम गत्वा अन्यम आक्रम आक्रम्य आत्मान उपसंघरती जिस प्रकार जोक एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण रूप आश्रय को पकड़कर अपने को पहले तृण से छिकोड़ कर अलग कर लेती है इसी प्रकार यह आत्मा शरीर के नाश होने के समय अनजान रीति से दूसरी देह का आश्रय करने के पश्चात पूर्व देह से अपने आप को समेट लेता है अब वस्त्र और घर का उदाहरण तो समझ में आता है पर जोग का उदाहरण एक नई कठिनाई प्रस्तुत करता है जोग को चलने के लिए आगे का भी तिनका चाहिए और पीछे का भी तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि देही को जीव को मृत्यु से पूर्व ही एक नया शरीर चाहिए यदि ऐसा हो तो लाखों करोड़ों सूक्ष्म शरीर एक साथ तैयार कहाँ मिलेंगे प्रतिपल भिन्न भिन्न योनियों के असंख्य शरीर नष्ट हो रहे हैं तो इन सब के लिए नए शरीर भी पहले से तैयार चाहिए फिर इस असंख्य सूक्ष्म शरीरों को बनाकर कहाँ पर रखा जाए क्योंकि स्थूल शरीर तो जीव के गर्भ में प्रवेश करने के बाद ही तैयार होता है उपरयुक्त दोनों दृष्टान्तों की संगति कैसे बिठाई जाए शरीरांतर प्राप्ति का यही क्रम किसे समझा जाए